इस जरासी देर के कारण ही कोई कैसे आश्वस्त हो ये थोड़ा सा जो क्षण जीवन है बुलबुले जैसा है, इससे कैसे कोई भरोसा करे डर स्वाभाविक है आलोक में जीने वाले आदमी का जीवन बिल्कुल भिन्न है जिसने स्वयं को जाना उसने एक बात जानी कि मौत झूठ है जीवन सत्य है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 अपने भय को मिटाने के लिए उसे कुछ उपाय करना जरूरी है वो कपरा है उसे सहारा लेना जरूरी है धार्मिक व्यक्ति का पूरा जीवन प्रार्थना होता है वो प्रार्थना करता नहीं उसका होने का ढंग प्रार्थना है वो मंदिरों मस्जिदों में नहीं जाता वो जहां भी जीता है वही मंदिर मस्जिद बन जाती उसके होने में छिपा है उसका राज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 ग्रेविटेशन का नियम अभी परिणाम दे देगा क्षण दे देगा कौन हिसाब रखेगा यह सबका कि तुम अगले जीवन में चढ़े थे वृक्ष पे और अब इस जीवन में गिरोगे इस जीवन में चढ़ोगे और अगले जीवन में गिरोगे कौन ये हिसाब रखेगा कहा यह हिसाब रहेगा नहीं प्रकृति बिल्कुल नगद है तुम अभी क्रोध करो अभी जलोगे अभी झुलसोगे अभी पालोगे कष्ट तुम अभी पुण्य करो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 अंधे अंधों को चलाते हैं और दोनों कुह में गिर जाते हैं इससे तो वही अंधे बेहतर जो डरते हैं। कम से कम डर के कारण उस सीमा के बाहर नहीं जाते इसलिए सवाल भय से निर्भय हो जाने का नहीं है जो भयभीत है वो साधु होगा जो निर्भय हो गया वो असाधु हो जाएगा जो भयभीत है वो नीति आचरण से चलेगा जो निर्भय हो गया वो नीति आचरण को ताक पर रख देगा वो डरता ही नहीं वो किसी से नहीं डरता जो निर्भय है वो अपराधी हो जाएगा अभी बड़ी सोचने जैसी बात है अगर तुम्हें भयभीत आदमी देखने हैं वस्तुतः तो साधुओं में पाओगे आश्रमों में बैठे हैं डरे हुए लोग इतने डर गए हैं कि बाजार में जा नहीं सकते दुकान पर बैठ नहीं सकते स्त्री को देख के आंख बंद कर लेते हैं रुपया दिखाई पड़ता है तो उनके हाथ पैर कपने लगते काम नी कांचन उनका प्राण लिए ले रहा है उड़े हुए लोग जेल खानों में कारागृहों में राजधानियों में पागलखानों में तुम्हें वो आदमी मिलेगा जो डरा हुआ नहीं है जो निर्भय वो असाथ हुए राजनीतिक, कूटनीतिक।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 कि पता नहीं किसी की आसनी पर बैठो उस पर स्त्रियां बैठी हो पहले कोई पापी बैठा हो तो स्त्रियों के स्त्रीण अणु छूट जाते पापी के पाप के आणु छूट जाते तो अपनी आसनी साथ ही लेके चलो उसी पे बैठो